नमस्कार मैं हूँ अनुसराशिद आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 19.4 एफएम सुनते रहो और मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं आज संडे हैं और संडे एक बजे आप सलामी जिंदगी कार्यक्रम को सुनते हैं जहाँ पर हम लोग सीनियर सिटीजन को बुलाते हैं उनका सम्मान करते हैं और उनके कुछ खास जीवन के अनुभवों को सुनते हैं उनके बचपन की बातें उनके एजुकेशन की बातें उनकी नौकरी पेशे की बातें और लाइफ की स्ट्रगल की बातें हम लोग सुनते हैं तो हम सभी को एक प्रेरणा मिलता है कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है एक्सपीरियंस से जब हम लोग सुनते हैं तो काफी मोटिवेशन हमारे लाइफ को या हमारे जीवन में हमें मिलता है तो आइए आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ 64 रनिंग में सत्यनारायण जी हैं जो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं और काफी अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास है उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस। को हम लोग उनके लाइफ के एक्सपीरियंस को हम लोग सुनेंगे इस शो के दरमियान तो आप सभी की तरफ से सत्यनारायण जी का बहुत बहुत स्वागत है सलामी जिंदगी इस प्रोग्राम में मेरा नाम सत्यनारायण है मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ मैं हैदराबाद में नारायणगुड़ा में जन्म लिया बहुत गरीब परिवार में मैं जन्म लिया था हमारे लौकिक माता पिता बहुत गरीब थे और हमारा पिताजी जो है ना हमेशा मुंबई जाता था वो पैसे कमाने के लिए फिर कुछ भी कमाता नहीं कुछ नहीं वहीं ज़्यादा रहता था अभी हम माता जी के साथ रहते थे तो हमको कोई देखने वाला नहीं था बराबर हमने पाँचवीं क्लास तक पढ़ा और उसके बाद में जो है ना पढ़ाई छोड़ दिया पाँचवीं क्लास पास हो गया फिर उसके बाद हमने लावरिस के जैसा बहुत घूमना फिर ना हो गया था तो फिर वहाँ पे आईडीपीएल बस रुकता था उसमें हमारा चाचा नौकरी करता था हम हमारे बोलता था उस बस में चढ़ के हमारे छोटे छोटे बच्चों के साथ उस समय मेरा उम्र था 12-13 साल का तो हम बच्चों से बोलता था मैं इसमें नौकरी करूँगा करूँगा बोलता था तो उसके बाद मेरे को स्कूल छूटने के बाद मैकेनिक का काम किया मैंने मैकेनिक का काम कर रहा और दूसरे प्राइवेट में भी काम किया था वो काम छोड़ा फिर मैकेनिक में, में फिर आया फिर उसके बाद दूसरा नौकरी कॉन्ट्रैक्टर इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रेक्टर के पास काम किया बहुत हार्ड वर्क था खम्बे के खम्भे के लिए घड़े खोदना पड़ता था बहुत लंबा लंबा खोदना पड़ता था बहुत मुश्किल था फिर उसके बाद मेरे को हमारे चाचा आई में मुझे नौकरी लगवा दिया आई डी में नौकरी लगवाने के बाद मैं अच्छा नौकरी करने लगा और उस समय मेरे को पैसे कमाने की बहुत इच्छा थी तो और फिर मैं उसके साथ में नौकरी में नाइट में कर जाता था और दिन में बैंक में अटेंडर काम करता था तो बैंक में रोज के दस रुपए देते थे, थे और आई में रोज के चार रुपए देते थे, थे तो बैंक में रेगुलर नौकरी नहीं मिलता था लेकिन आई में रेगुलर मिलता था मैं यहाँ दस रुपये के बैंक में करके दिन में करके कभी कभी वहाँ आई में डुमा बहुत हो गए थे तो उसके बाद मुझे परमेंट करने का मौका मिला तो सात वालों को परमेंट किया और मुझे नहीं किया था मुझे परमेंट नहीं किया बोल के पूछो तो आपके एबसेंट बहुत है इसलिए नहीं किया तो हमने फिर बैंक का नौकरी छोड़ दिया छोड़ के आई में रेगुलर नौकरी करने लगा रेगुलर करने लगा तो फिर मेरे को पाँचवीं साल में मुझे परमेंट किया आई में पाँचवीं साल में परमिट करने के बाद फिर मैंने सोचा यहाँ पे तो पढ़े लिखे सौ लोगों को अच्छा काम मिलता है मैं तो पांचवी क्लास पास हुआ मैं तो मजदूर का काम कर रहा हूँ बोलके मैं फिर पढ़ाई के पीछे गया फिर मैं 1970 9 में मैं 1973 में नौकरी छेड़ा फिर नाइट स्कूल जाना शुरू कर दिया सेवेंटी सेवेंटी के पहले गया था नाइट स्कूल ही हिमायतनगर में गवर्नमेंट का नाइट स्कूल है उसमें मैं आठवीं क्लास पास हुआ बोलके एक भाई हमारा आई डी में नौकरी करता उसने डुप्लिकेट सर्टिफिकेट लाके दिया तुम नाउन नाइन्थ क्लास में पढ़ो बोल मैं उससे पहले जो है ना उसमान मैट्रिक बुक्स लेके स्टडी किया था उसमान मैट्रिक एग्जाम देने के लिए मैं गए तो वहाँ पे बोले कि तुम्हारे को सेवन्थ क्लास पास रहे तो ही उसमें नहीं मैट्रिक दे सकते नहीं तो नहीं दे सकते बोले फिर मैं सेवन्थ पास करना बोल के डायरेक्ट डुप्लिकेट सर्टिफिकेट ला के दिए तो स्कूल में गए तो हेड मास्टर देख के पहचान के बोला ये तुम्हारा डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है तुम गवर्नमेंट नौकरी कर रहे ऐसे काम करे तो तुम्हारा नौकरी जाएगा तुम सच सच बताओ बोला मेरे को तो मैं सारा सच सच बता दिया उसने बोला फिर तुम छिट्टी क्लास में बैठ जाओ ऐसे काम नहीं करना ऐसा काम करे तो तुम्हारी नौकरी जाती तुम जेल भी जाएँगे ऐसा बोले तो फिर मैं छिट्टी क्लास में पढ़ना शुरू कर दिया पढ़ना शुरू कर दिया छः महीने हुआ रेगुलर मैं ड्यूटी करता था फिर ड्यूटी से उधर से उधर ही नाइट स्कूल जाता था नाइट स्कूल जाके फिर 10 बजे घर पे आता था, था फिर दो तीन किलोमीटर पैदल चल के घर पहुंचना होता था तो फिर मैं उसके बाद में जो है ना घर में पूरा रिस्पांसिबिलिटी मैं ले लिया हमारा जब मैं नौकरी करता था तब हमारा माताजी को मैं नौकरी अमर माताजी भी मा, नौकरी करते थे मैं पर्मानेंट हो गया उसके बाद अमर माताजी को नौकरी बंद करवाया फिर नौकरी बंद करवाने के बाद फिर हमारे घर में चावल नहीं है दाल नहीं है वो नहीं है बोले तो अभी मेरा स्कूल में टाइम बहुत सारा पैसे कमाएंगे दूसरा प्लान बनाएंगे बोल के मैं वो नाइट स्कूल छोड़ दिया फिर अभी एक भाई हमारा मकान मालिक था वो पैसे वाला था जो गरीब रहता उसको कोई उसको ऊपर भरोसा नहीं करते तो मकान मालिक को मैं प्लान बताया ऐसा ऐसा चलाना ऐसा रोज पैसे कलेक्शन करना वो फिर दस दिन को एक बार छी एक्शन करके पैसे देना अपन कमीशन ले सकते आप अगर करे तो अच्छा रहता बोले तो वो भी अच्छा मान लिया और उसके पास में फिर पार्ट टाइम नौकरी करना शुरू कर दिया रोज सुबह ड्यूटी जाता था छह बजे आके उसके पास एक डेढ़ घंटा तक में पैसे वसूल करके लाता था लाके उसको पैसे लाके देता था रोज़ मेरे को सौ रुपये महीना तनखा देता था तो उसके बाद उसको पैसे बहुत दिखने लगे तो वो जरा बुरे आदत में जर गिर गया लोगों को पैसे देने का चिट्ठी देने का सताना लगा सताने लगे तो बहुत लोगों से उससे लड़ाई झगड़ा हुआ वो बंद हो गया वो काम फिर रेगुलर में ड्यूटी जाना शुरू कर दिया फिर उसके बाद में जो है ना हमारा शादी हो गया मेरा मेरा शादी होने के बाद मेरा को एक बेटा फायदा हुआ बेटा फायदा होने के बाद जो पहले चिट्टी के कलेक्शन जाता था वो लोग बोले तुम ही खुद करो भाई चिट्टियां तुम ही जमाओ बोले तो मैं खुद चिट्टियां जमाया रोज़ मैं शाम में आके कलेक्शन करता था ये छिटव बोलते हैं डेली छिट्टी करता था उसके बाद जो है ना रोज़ छुट्टी करते करते करते जरा धीरे धीरे धीरे अच्छा अच्छा बड़े बड़े छुट्टियाँ भी करना शुरू कर दिया और फाइनेंस भी देना शुरू कर दिया जरा अच्छा डेवलप हो गया उसके बाद मुझे भी बहुत बुरे आदित्य आ गए शराब पीना जो वो ये पैसे दिख रहे थे बुरे बुरे आदतें आ गए मुझे और मैं भी छिटफ चलाते रोज शराब पीना शुरू हो गया रोज़ मास्क आना शुरू हो गया ऐसे पैसे जो सताते थे, थे उसके पास आधी रात को जाता था शराब पी के लड़ाई झगड़े होते थे, थे फिर मारम फिटी होती थी, थी पुलिस केस भी होते थे, थे और कभी कभी कोर्ट में भी जाना पड़ता था ऐसा ऐसा हो गया फिर मेरे को एक बार हार्ट अटैक आया 99 28 दिसंबर में मेरे को हार्ट अटैक आया हार्ट अटैक आए तो आधी रात को हॉस्पिटल में भर्ती करवाए तो सुबह मुझे पता चला मेरे को ऐसा हार्ट अटैक है बोल के फिर बोले कि अभी अभी आपको एंजियोग्राम नहीं कर सकते मलेरिया है मलेरिया कम होने के बाद एनजीओग्राम करेंगे बोल के मेरे को छः दिन के बाद चार तारीख जनवरी 2000 में मेरा एंजियोग्राम जी ओ ग्राम हुआ पहली बार तो फिर स्टेंट डालना दो स्टैंड डालना बोले एन करना छः तारीख जनवरी 2000 में मेरे को एक स्टैंड डाले और एक स्टैंड से बस होता बोले फिर मैं एक हफ्ते में मेरा वजन 20 किलो कम हो गया था बहुत पतला बन गया बहुत बीमार आए जैसा हो गया था एक ही हफ्ते में 20 किलो वजन कम हो गया और 14 दिन हॉस्पिटल में था और 14 दिन के बाद डिस्चार्ज करे अभी हमारा मकान फर्स्ट फ्लोर में था और डॉक्टर ने बोले कि आप ग्राउंड फ्लोर में रहे तो अच्छा बोले ग्राउंड फ्लोर में रहने का मेरे को मौका नहीं है तो फर्स्ट फ्लोर में गया फिर तीन महीने के बाद नीचे उतरा तीन महीने के बाद नौकरी जाना शुरू कर दिया फिर नौकरी जाते फिर एज इट इज़ मेरा काम चलने लगा फिर फिर शराब वास सब खाना शुरू हो गया ऐसे ऐसे ऐसे होते होते मैं जब तक फिर मेरे को दो में फिर मेरे को हार्ट अटैक आया आधी रात में फिर 2004 में हार्ट अटैक आया तो फिर मैंने वही हॉस्पिटल में गया फिर वही आधी रात को बेटे को लेके गया था तो फिर वहाँ पे सुबह एनजियोग्राम किया सुबह सुबह एंजियोग्राम करके बोले कि छः ब्लॉक ज बड़े बड़े लंबे आपको बाईपास सर्जरी करना बोले दो लाख रुपए जमा करो बोले फिर मैं बोला अभी बाईपास कर सर्जरी करना बोले तो दो लाख जमा करना बोले तो मेरे पास पैसे नहीं है थोड़े टाइम दो बोल के ऐसा बहाना बना के मैं हॉस्पिटल से छुट्टी लिया और बाहर हॉस्पिटल में इंक्वरी किया ये रिपोर्ट ले जाके कर का रिपोर्ट वो सारा हॉस्पिटल चार पाँच हॉस्पिटल में दिखाए तो सारे बोले बाईपास सर्जरी करना जल्दी करना बोले फिर मैं दो मार्च में हैदराबाद में उषा मुलापुरी हाट का हॉस्पिटल है उसमें मैं बाईपास सर्जरी करवा लिया 26 दिन हॉस्पिटल में था फिर उसके बाद तीन महीना रेस्ट करना बोले फिर मैं तीन महीने के अंदर ही दो महीने के बाद में तीसरी महीने में मेरे को फिर छाती में बहुत दर्द हो रहा था सो लेटे तो मेरे को छाती में दर्द हो रहा फिर मैं जो है ना बैठे बैठे सोना हो रहा था फिर मैं क्या किया डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर पूरे चेकअप करके बोला फिर अभी स्टेंट डालना बोला स्टेंट डालना बोले तो मैं बोला क्या बात है भाई तीन महीना भी नहीं हुआ मेरा बाईपास सर्जरी किए अभी फिर स्टेंट डालना बोल रहे और छः स्टेंट डालना और एक लाख रुपया जमा करो बोल रहे मैं बोला तुम बराबर मेरे को बाईपास सर्जरी नहीं किया मेरे को स्टेंट डालना बोल रहे अभी फिर एक लाख रुपए दे बोल के बोल रहे मैं बहुत गड़बड़ किया था वो डॉक्टर लोग बोले ऐसे बात मत करो भाई आप कम से कम 50 परसेंट दे दो हम आपको स्टेंट डाल देंगे बोले तो मेरी तकलीफ बहुत तब है बोल के मैं फिफ्टी परसेंट पचास दिया फिर मेरे को स्टेंट डाले पाँच दिन हॉस्पिटल में रुके फिर मैं पाँच दिन के बाद घर आ गया फिर तीन साल के बाद 2007 में मेरे को फिर छाती में दर्द हो रही थी फिर मेरा कारोबार सब चल रहा था फिर खाना पीना सब ऐसे चल रहा जब मैं अठारह किस्म का मास्क खाता था जब तक मैं अठारह किस्म का मास्क खाया तो फिर 2007 में डॉक्टर के पास गए तो पूरे चेकअप करके वो बोला फिर दो स्टैंड डालना अभी तो मैं बोला अभी दो स्टैंड डालने की आवश्यकता क्या है भाई एक स्टेंट हुआ एक बाईपास हुआ, हुआ एक स्टेंट हुआ अभी स्टेंट बोल रहे ऐसे ही करते रहते क्या होता क्या करते तुम्हारी आदतें वैसे तुम शराब बहुत पीते एक पेक पियो बोले तो तुम ज़्यादा पी लेते हमारे बेटे बहुत कंप्लेंट करते थे डॉक्टर के पास जब मैं रोज़ के तीन पैकेट सिगरेट पीता था बच्चे बोलते थे ये बहुत सिगरेट पीते रहता बहुत शराब पीता बहुत मास्क आता और बहुत घर में घर में लड़ाई झगड़ा करते रहता पी के आता फिर हमको शराब लाओ बोलता सिगरेट लाओ बोलता बोलके बच्चे बोलते थे कभी कभी रिश्तेदारों के पास जाता था वहाँ पी के वहाँ होश में नहीं रहता था फिर बच्चे आके मेरे को लेके जाते थे हमारे लौकी बहन लोगों के घर में गए तो वो भी डरते थे ये आया ये पी के गड़बड़ करते रहता है बोल ऐसा मेरी जिंदगी चली थी जी सत्यनारायण जी काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपने सुनाया अपना लाइफ का और जीवन का जो आपादापी है या जो जो गरीबी के कारण मुश्किलें आई आपके शुरुआत में बाद में वो धीरे धीरे ठीक हो गया लेकिन उसके साथ में फिर जैसा पैसे आते हैं तो फिर अलग अलग चीजें भी हमारे पास आने शुरू हो जाते आपने कहा फिर मांस मदिरा ये सारी चीजें भी शुरू हो गई और जिसके कारण काफी मुश्किलें होती रही आपके जीवन में कई बार आप हॉस्पिटलाइजेशन लिए और कई बार आप जो है इन चीज़ों को छोड़ा फिर पकड़ा छोड़ा फिर पकड़ा इस तरह का जो है जीवन चक्र आपका जो है हॉस्पिटल और फिर काम पे जाना ये चलता रहा आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर सत्यनारायण जी से जुड़ते हैं आप सुनाए हैं रेडी मोद वन नाइनटी पर सलामी ज़िंदगी सुनते रहो मुस्करा रहो नमस्कार आप सुन रहे हैं एफएम ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में 64 रनिंग सत्यनारायण जी हमारे साथ हैं बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस अपने लाइफ का हमारे साथ शेयरिंग किया उन्होंने और कई बार होता है कि हमारे जीवन में हम पैसे आने के बाद सोचते हैं कि हम सुखी हो जाते हैं लेकिन यहाँ उल्टा कॉन्ट्रेंस देखने को मिलता है जितना ज़्यादा पैसा आ जाता है उतना व्यक्ति बुरी चीज़ों की आदतों में पड़ जाता है क्योंकि यहाँ समझ की कमी हो सकती है या फिर अपनी जो है शौकिया तौर पे या बुरे संगत के वजह से भी ये चीज़ें आ जाती हैं अब पता नहीं चलता कि किस वजह से क्या चीज़ें हैं लेकिन ये देखा गया है कि अगर हम गरीब से अमीर बन जाते हैं तो जल्दी से बुराइयाँ यानि शराब नशा वगैरह भी करने लगते हैं क्योंकि पैसों का इस्तेमाल क्या करेंगे अब ऐसे भी हो जाती बातें तो ऐसे ही सत्यनारायण जी के साथ हुआ पहले तो गरीबी से जूझते रहे और फिर जब पैसा आने लगा तो बुराइयों के उनका संबंध हुआ तो इस तरह से ये चीज़ें आती गई फिर उसके बाद जैसा ज़्यादा नशा करते हैं शराब पीते हैं मास्क खाते हैं तो नेचुरली हार्ट के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है और फिर ये हार्ट पेशेंट बन गए तो हार्ट पेशेंट बनने के बाद काफ़ी चीज़ें इन्होंने की ठीक करने की कोशिश की बार बार जाते रहे अच्छे हो जाते तो फिर से वापस इनका नशा शुरू हो जा जिसके कारण इनको कंटिन्यू ये चीज़ों का जो है सिलसिला चला तो सत्यनारायण जी एक बात बताइए कि आप कैसे फिर बहुत बड़ा जो बदलाव है वो कैसे आया ऐसे कंटिन्यू आ हॉस्पिटल में जाते रहें और ये सब चीज़ें तो फिर इसके बाद आपने क्या किया इसके बाद जो है ना फिर दो तीन योगा के पास गया योगा मास्टर के पास वो योगा सीखा तो थोड़े दिन अच्छा था फिर उसके बाद फिर बुरा यहाँ आ गए फिर उसके बाद फिर थोड़े दिन के बाद हिपनोटिज़म गया हिपनोटिज़म जाने के बाद वहाँ पर हिपनोटिज़म सीख लिया फिर सारे बुराइयों को शराब सिगरेट छोड़ दिया और थोड़े दिन के बाद छः सात महीने के बाद फिर बुराइयां आ गए खुद कैसे करते थे आप अपनाटिज्म नहीं एक बॉस था एक अपनाटिज्म टीचर हाँ और टीचर के पास गुरु के पास गए थे वो अपनाटिज़म सिखाया ऐसा ऐसा करो बोले तो वैसा करके मैं थोड़े दिन तक वो शराब वगैरह पीने से दूर था फिर थोड़े दिन के बाद फिर मुझे बुराइयाँ आ गए फिर मैं बुरा यहाँ आ रहे बो, बोल के मैं आत्महत्या कर लेंगे बोल के भी सोचा एक बार रीनाडू पेपर में आया था अगर आप मर जाना चाहते हो तो हमको फ़ोन करो हमारे पास आके मिलो बोला वो फ़ोन नंबर किया तो उसने एड्रेस दिया बंजर आओ मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे भी कुछ मेरे को अच्छा नहीं लगा तुम्हारे दिल पर रहना तुम बंद करना बोल ऐसा बोले तो मेरा दिल पर रहे तो मैं बंद करता था आप कुछ करते क्या बोलते तो हम कुछ नहीं कर सकते बोले आ गया फिर आ गए जाने के बाद फिर 2007 में मेरे को फिर स्टेंट डालो बोले दो स्टैंड डालो बोले मेरे को बहुत साथी में दर्द हो रहा था फिर डॉक्टर के पास गए तो फिर चेकअप करके बोले दो स्टैंड डालना अभी क्या है स्टेंट हो गया बाईपास स्टेंट, स्टेंट बोल रहे अभी वो डॉक्टर बोला तुम्हारे पास बहुत बुराइयाँ हैं अभी बोले तो ठीक है हम सोचेंगे बोल के मैं आ गया बहुत तकलीफ था उस समय तो एक दिन मेरे को एक मंदिर के बाद एक पर्चे बांट रहे थे वो परचे में लिखा हुआ है राजयोग मेडिटेशन सिखाएंगे यहाँ पे बोल के लिखा हुआ है मैं वो पर्चा लेके कर भगवत गीता सुनाएंगे बोल के लिखा हुआ है मैं भगवत गीता बोलता हूँ मेरे को बहुत इच्छा थी मैं भगवत गीता सुनने के लिए मेरे को पर्ची मिली 24 नवंबर 2007 में और 25 नवंबर 2007 में भगवद गीता ज्ञान सुनाएँगे पलाने ब्रह्मा कुमारी आश्रम में बोल के लिखा हुआ है तो मैं वो पर्ची ले कर पच्चीस नवम्बर में वो भगवद गीता ज्ञान सुनने गया तब वहाँ मेरे को सब कुछ समझ में आया मेडिटेशन से सब कुछ अच्छा हो सकता है बोल के वहाँ बताए फिर मैं वहाँ नेक्स्ट डे से राजा मेडिटेशन का कोर्स किया सात दिन कोर्स किया सात दिन कोर्स करने के बाद फिर रेगुलर जाके क्लास अटेंड करिया क्लास अटेंड करने के बाद जो है ना मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा क्लास सुनते रहे तो मेरे को शराब पीना नहीं सिगरेट पीना नहीं बुराइयों के पीछे घिरना नहीं बोल मेरे को बहुत अच्छा लगा फिर मैं धीरे धीरे पीना कम कर दिया शराब मांस सब कुछ कम कर दिया फिर और एक महीने के अंदर सारे बुराइयाँ छोड़ दिया मैं शराब माँस सिगरेट मच्छी अमांडा सब कुछ छोड़ दिया बुराइयाँ सारे छोड़ दिया मैं रेगुलर क्लास अटेंड करना शुरू कर दिया फिर तो उस क्लास अटेंड कर रहे तो उसमें तीन महीने के बाद मेरे को बताया गया कि तुम्हारे को हार्ट प्रॉब्लम है ना फलाने एक डॉक्टर सतीश गुप्ता भाई है माउंट आबू से आ रहे हैदराबाद शांति सरोवर में हार्ट का क्लासेस चलना है आपको अगर प्रोग्राम अटेंड करना है तो एनजियोग्राम करो कराओ बोले मेरे को वहाँ पे टीचर बैंड फिर मैंने एनजियोग्राम करवा के वो पेपर टीचर बैंड को दिए तो वो माउंट अबू भेज दिए वो फिर मेरे को मार्च 2008 में मैं प्रोग्राम अटेंड किया क्या प्रोग्राम हैदराबाद शांति सरोवर में हार्ट का प्रोग्राम अटेंड किया और हार्ट का प्रोग्राम अटेंड करने के बाद वो डॉक्टर साहब जैसा मेरे को बताए वैसा मैं फॉलो ना शुरू कर दिया फिर मेरे को छः महीने में मैं ये मेडिटेशन सीखने के बाद छः महीने के अंदर मेरा वज़न तेरह किलो वज़न कम हो गया और एक महीने के अंदर मैं सारे बुराइयां छोड़ दिया और तीन महीने के बाद छः महीने के बाद फिर मेरा वज़न तेरह किलो वज़न कम हो गया मार्च 2008 हज़ार में प्रोग्राम अटेंड किया मैं हार्ट का प्रोग्राम फिर जून में फिर एक बार अटेंड किया उस समय मैं सेवा करने के लिए गया था वो प्रोग्राम में सेवा कर रहा और उसके बाद मैं रेगुलर मेडिटेशन करते रहता हूँ अभी मेरा घर में जब तो हमारे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था मैं कस्टमर के पास फिरता था ना वो लोग मच्छी मांस बेचते थे वो लोग मांस लेके जाओ बोलते थे शराब बेचने वाले मेरे कस्टमर थे वहाँ पे शराब भी पी के फिर घर में आके पीने के बाद बच्चों को शराब ले कर बोलता था लड़ाई झगड़ा होता था बच्चों से और हमारा पत्नी से तो अभी जो है ना हमारे घर में बहुत सुखी मेरे लिए कोई चिंता नहीं है अभी मेरा लाइफस्टाइल पूरा बदल गया ये मेडिटेशन से राजयोगा मेडिटेशन से अभी दूसरे हमारे रिश्तेदार हमारे दोस्त पहले हमारे घर में बहुत आते थे हमारा घर गेस्ट हाउस के जैसा था मैं बहाना बना के अरे रिश्तेदार है उसको खिलाना पिलाना बोल के बोलता था ऐसा बहुत घर में पकाना होता था मास्क शराब बहुत लाना होता था अभी हमारे घर में कोई रिश्तेदार नहीं आता कोई दोस्त नहीं आता पहले तो बहुत आते थे, थे. अभी हमारा घर में हम सुकून से हमारा पत्नी बहुत खुशी है हम पूरे बुराइयां छोड़ दिए बोल के हमारे बच्चे भी बहुत खुशी है सारे बुराइयां छोड़ दिए बोल के अभी हमारे थोड़े रिश्तेदार बोलते ये देवता बन गया देवता बन गया बोलते हमारे <laughs> दोस्त भी बोलते ये कैसा था कैसा था कैसा बन गया ये तो देवता बन गया देवता बन गया बोलते अभी मेरा लाइफ बहुत अच्छा है मैं बहुत तंदुरुस्त हूँ अभी मुझे टैबलेट का डोज भी कम हो गया बहुत अच्छा हूं मैं अभी मेरा लाइफस्टाइल पूरा बदल गया चलिए सत्यनारायण जी काफी अच्छी बात आपने बताया अच्छा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है कि किस तरह से आपके जीवन में बदलाव आया मेडिटेशन करते करते आप रेगुलर प्रैक्टिस करते करते ये चीजों को आपने अपने अंदर बदलाव देखा है तो पहले आप रावण जैसा था आपका जीवन और अभी देव के तरह अन्य सात्विक अन्न खाना और मेडिटेशन करते हुए नैतिक मूल्यों के साथ आप अपने जीवन को जी रहे हैं बहुत ही अच्छा लगा हमें सुनकर स्टोरी कई बार होता है कि इतना बड़ा बदलाव कैसे आता है तो ये एक मेडिटेशन या राजयोग का कमाल है जिसके वजह से आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया और इसके पहले आपने काफ़ी प्रयोग किए काफ़ी प्रयास किया खुद से लेकिन वो चीज़ें नहीं बन पा रही थी कहीं ना कहीं एक शक्ति की कमी थी विल पावर की कमी थी वो शायद राजयोग से बहुत जल्दी आपके जीवन में आ गया और आप उन विल पावर को यूज करते हुए मेडिटेशन करते हुए आपने हार्ट का जो प्रॉब्लम है उससे भी आप बचे रहें दवाइयाँ भी कम हो गई और घर के अंदर भी शांति है तो अच्छी बात आपने बताया आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं सत्यनारायण जी से सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को आप सुनाए हैं सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार आप सलामी जिंदगी आपके जीवन में बीमारी से भी वो बच गए है और हार्ट का जो स्टेंट उनको कंटिन्यू डालना पड़ता था बीच बीच में बाईपास सर्जरी करवाना पड़ता था हर साल में दो तीन बार उनका हॉस्पिटलाइजेशन होता था उसके अंदर अब राजयोग सीखने के बाद वो सारी चीज़ें कम हो गई हैं और वो एक सात्विक डाइट और एक्सरसाइज़ के माध्यम से राजयोग के माध्यम से वो अपने जीवन को बहुत ही सुंदर ढंग से चला रहे हैं स्वस्थ हैं मस्त हैं और खुश हैं अभी तो बहुत ही अच्छा लगा हमें उनका एक्सपीरियंस सुनके और मैं चाहूँगा कि जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं हैदराबाद से तो एक टूरिज़म प्लेस भी है एक बहुत ही अच्छा नाम हैदराबाद का तो उसकी कुछ बातें बताइए उसके टूरिज़म के कुछ पॉइंट्स आप देखे हो उसके बारे में बताइए मैं जब ये मेडिटेशन राजयोग में आने से पहले मैं बहुत टूर करता था बहुत स्कूटर पे 600 700 सात सौ किलोमीटर जाके आता था दो दो दिन में हाँ श्री सेलम आज गया फिर कल आज रात में वहाँ रहता फिर वहाँ निकल के दो दिन में फिर वापस होता था, था। छः 700 किलोमीटर फिरता था, था दो दिन में बहुत स्कूटर पर फिरा और मैं हालांकि बसों में कार में बहुत यात्रा करता था मैं नेपाल तक गया हम बस में टूरिस्ट टूरिस्ट बस में तीस दिन का प्रोग्राम था मैं बहुत फिरा नॉर्थ और साउथ बहुत फिरना मेरे को बहुत इच्छा रहता था जब फिरता था उस समय शराब के साथ ही रहता था शराब लेके जाता था बहुत पी के जर्नी करता था और ज़रा पैसे है बोल लोग भी हमको बहुत इज्जत देते थे पैसे के पीछे इज्जत देते आदमी को बुराइयाँ देखते नहीं पैसे को देख के इज्जत देते थे, थे। और हम जैसा बोले वैसा सुनते थे बहुत मैं जर्नी बहुत करता था और उसके बाद मैं ये राजयोगा मेडिटेशन करने के बाद जो है ना मैं जब पहला एंजियोग्राम करने के बाद मेरे को ब्लॉकेज थे वो फिर आठ महीने के बाद मैं मेडिटेशन करते करते मेरे ब्लॉकेज खुल गए आठ महीने के बाद फिर मैं एंजियोग्राम करवाया था उस समय मेरे डॉक्टर जो एनजियोग्राम किया तुम्हारे ब्लाकेज खुल गए कैसा खुल गए नहीं बताया मैं ये का मेडिटेशन में गया बोल के उनको डॉक्टर को बताया और बोले तो डॉक्टर बोले बहुत अच्छा किए भाई बोले मेरे ब्लॉकेज पूरे खुल गए फिर मैं अच्छा हो गया था जब से मैं अच्छा हो गया ये का मेडिटेशन करने के समय में से जब से मैं कोई बुराइयाँ नहीं कर रहा हूं शराब मांस अड्डी मांस कुछ भी नहीं लेता एक महीने के अंदर ही मैं बुराई छोड़ दिया मैं जो पीता था वो नाम ब्रांड भी मैं भूल गया था अभी मैं जो है बहुत आराम से हूँ सुखी हूँ ये जो टूरिज्म के लिए आप कंटिन्यू एक ब्रमण यात्रा आप करते रहते थे तो कौन सी ऐसी जगह है जो बहुत अच्छा आपको लगा उस जगह के बारे में उसका विवरण बताइए मैं जब सिरसेलम जाता था हमेशा सिरसेलम बहुत अच्छा लगता था वहाँ सिरसेलम आसपास में वहाँ बहुत दूर जाना पड़ता था शराब पीने के लिए मैं जाता था वहाँ फिर वहाँ से शराब पीने का टाइम शाम होते ही मैं एक ऑटो बात करके ऑटो में अप एंड डाउन बात करके वहाँ नीचे जाके बार में फिर शराब पी के फिर आटो में वही ऑटो में आता था सरीसीलम बहुत अच्छा लगता था मेरे को वहाँ पर वहाँ शिवलिंग है शिवलिंग है वहाँ पर छोटा है शिवलिंग छोटा है मगर बहुत अच्छा लगता वहाँ पर पहाड़ों पे है वो पहाड़ों पे है बहुत अच्छा लगता था, था बहुत आते हैं टूरिस्ट बहुत आते हैं वो एक फेमस है ज्योतिर्लिंग बारह में वो भी एक है वो बहुत अच्छा मंदिर मेरे को बहुत अच्छा लगता था श्री सेलम जाता था और यादरी गुट्टा में लौकिक माता पिता के फोटो याद्री गुट्टा और भद्राचलम और श्री सेलम ये तीन जगह हमारे माता पिता के फोटो लगा के वहाँ डोनेशन दिया था वहाँ हमारा हर साल में एक बार अन्नदान करते हमारे माल माता पिता के नाम पे ये तीन मंदिरों में हम भी वहाँ जाते जाते थे उस समय जो हमारा माता पिता का स्मृति दिवस रहता था उस दिन वहाँ जाके हम के हम रह के वहाँ पे भी हम खा के आते थे अभी जब ये राजयोगा मेडिटेशन करने के बाद वहाँ बाहर का कोई खाना नहीं खाते हम अभी वहाँ जाना भी बंद कर दिए अभी ये का मेडिटेशन में हमको बताया गया कि बाहर का खाना नहीं तो हम जैसा बताए वैसा फॉलो हो रहा हूँ बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अच्छा एक और बात पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से जीवन में जैसे कि आपने काफ़ी एक लंबा अनुभव आपके पास है सिक्सटी फोर ईयर्स है मना तिरसठ साल का अनुभव आपके पास जमा है तो जीवन में सुखी रहने के लिए क्या करना चाहिए कैसे हम लोग सुखी रह सकते सुखी रहना बोले तो अभी जो है ना हम आत्मा है आत्मा समझ के चलने से ये शरीर तो विनाश होने वाला है आत्मा तो विनाश ही है अभी जो भी हो रहा है अभी उसको अपन आत्मा समझ के शांत से रहना अभी हम गुस्से में आए तो फिर हमारा तबीयत बिगड़ जाएगा अभी कोई गुस्सा नहीं करना अभी शांत में रहना सुखी रहने के लिए आत्मचिंतन जरूरी है आपने बताया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे साथी जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी सोच रहे होंगे कि कैसे सुखी रह जाए तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सुखी रहने का मूल मंत्र है कि आत्मचिंतन जब तक हम लोग आत्मचिंतन नहीं करेंगे तो सुख नहीं मिलेगा और बहुत अच्छी बात ये भी बताया आपने कि आपका ये शरीर जो है ये नश्वर है ये ख़त्म हो जाता है लेकिन आत्मा अविनाशी है और अविनाशी सत्ता के साथ जब हम लोग जुड़ते हैं तो जीवन का जो सुख है वो सही रूप में मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और राजयोग में जो चीज़ें आपको सिखाई गई उन चीज़ों का फॉलो कर रहे हैं जिसके वजह से आप बहुत ही अच्छा सुख का अनुभव कर रहे हैं तो चलिए मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को भी बहुत सारी बातें आपके अनुभव से समझ में आ गया कि कैसा जीवन बदलता है कैसा जीवन में हम लोग अच्छा जीवन जी सकते हैं राजयोग के माध्यम से ये आपने अपना अनुभव के साथ हमें सुनाया और मेरे को नाइन्टी वन में मेरे को कमर दर्द ऑपरेशन कर लो बोले थे डॉक्टर हार्थोपेडिक डॉक्टर बताया कि मेरे को कमर का दर्द बहुत था जब मैं बहुत डॉक्टरों के पास गया जब मेरा हार्ट के लिए उतने डॉक्टर के पास नहीं गया था लेकिन कमर दर्द के लिए उतने डॉक्टर के पास गया वो डॉक्टर बताया जब मेरे को 91 में मेरे को कमर का ऑपरेशन कर लो बोला मैं उस समय मेरा उम्र कम है ऑपरेशन करने से हमारा फैमिली डॉक्टर बताया था कि नहीं कराना फेल भी हो सकता कमर का ऑपरेशन नहीं कराना बोले तो मैं ऑपरेशन नहीं कराया फिर रेगुलर टैबलेट खाता रहा फिर ये राजयोग मेडिटेशन में आने के बाद मैं जैसा मेरा हार्ट के ब्लॉकेज खुल गए वही डॉक्टर को मैं डॉक्टर सतीश गुप्ता भाई साहब से पूछा था मेरा ये कमर दर्द बहुत हो रहा भाई बोले तो वो भाई साहब बताए थे कि आप हार्ट के ब्लॉकेज खोल दिए भाई कमर का भी प्रयोग इसी तरह करो करे तो आपका कमर दर्द कम हो जाता है मेरे को उससे पहले आर्थोपेडिक डॉक्टर बोला था कि आप रेगुलर पेन किलर खाना और वॉकिंग भी नहीं करना बोला था मुझे मैं आठ हार्ट का डॉक्टर डॉक्टर सतीश गुप्ता कार्डियोलॉजिस्ट है उसने बताया कि आप वॉकिंग करना पेन किलर का भी टैबलेट नहीं खाना ये मेडिटेशन से आपका कमर भी ठीक हो जाएगा बोला उसी तरह मैं फॉलो किया तो मेरा कमर दर्द भी बहुत कम हो गया अभी मैं वॉकिंग रेगुलर वॉकिंग करता हूँ जैसा डॉक्टर सतीश गुप्ता बताया वैसा मैं मेरा लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो गया है सत्यनारायण जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने बताया अपना शारीरिक और जो भी अंदर की मन की बीमारियाँ थी वो राज्यों के माध्यम से और डॉक्टर ने जैसा बताया वैसे फॉलो करने से आप बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हैं अच्छी बात है और मैं चाहूँगा कि आप सदा ऐसे ही खुश रहें और इसी के साथ हमारे सलामी ज़िंदगी में जुड़ने के लिए अपनी अच्छी जानकारी अपने जीवन के एक्सपीरियंसिस को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपको तो चलिए दोस्तों आज के इस सलामी जिंदगी कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर अगले एपिसोड में अगले संडे इसी तरह तब तक आप बने रहिए रेडियो माधुबन के साथ सलाम नमस्ते खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कते रहो तू जा जाना कोई सुख के साथ साथी दुख में ना को के सब साथी दुख में Yeah.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 खुशबू देता है साग सावन देता है जीना पुष्प का जीना है जोरों जीवन देता है मधुबन खुशबू देखा के पवन के साथ कभी खुशबू बेता है साधन शान पेता है मधुबनी खुशबू